परिमा अग्नि दुश्चरिताद स्वा मा सुचरिते भज उदा आयुषा सुवायुषोदस्था अमृता मणि सम्मान्य विद्वद्गण धर्मप्रेमी सज्जनो माता प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति के जो साधन हैं उनका निर्वाचन कर ले जो उन्नति में बाधक हैं उनका भी निर्वाचन कर लेगे निर्वाचित साधनों का उपयोग प्रयोग उनका उपार्जन उपस्थिति और बाधक कारणों का निराकरण प्रति काग करता चला जाए ये ज्ञात रहे कि हमारी उन्नति के क्या क्या साधन है और हमारी उन्नति के बाद के क्या क्या कारण है मानते हैं जानते हैं कि स्वस्थ और बलवान शरीर हमारी उन्नति का साधन है शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए व्यक्ति को अत्यंत परिश्रम करना पड़ता इस वर्तमान काल में आप शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं उसका आपको होगा अथवा जानने वालों से पूछना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए बना क्या क्या कुछ करना चाहिए आयुर्वेद के आचार्यों ने ये बात कही धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम रोगास्तहरता श्रेयस जीवित या? क्या सुनाई दी आपको हु? का सु धर्मा मोक्षाणा आरोग्यं मूलात् अपहतार श्रेयस जीवितस्य च अकरण विद्या पढने का ये जो म बोल ह पुस्तको विद्या पढना उपदेश से विद्या पढना दो माध्यम रते अप इस अध्यन काल सावधान नहीं है सचेत नहीं है तो यह उन्नति का कारण जो विद्या को ध्यान से पढ़ना है वो आपका दोश युक्त हो जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमोत्तम रोग जो है आरोग्य के जी हमारा जो श्रेयस है मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य है अथवा लौकिक उन्नति है उसके भी ये रोग घातक होते हैं और ये जीवन को भी समाप्त कर देते हैं श्रेय से जीवित तस् का विनाश करते हैं मैं आप मूना पूर्वक ह्यापूर्वक व्यायाम कौन कोन कते हा खडा करोमपूर्वक व्यायाम करते हो अोन हो एक, एक क्योते अधिक अच्छा आप जो है निश्चित व्यायाम जो है आप कितना करते हैं कोई निश्चितता है या अनिश्चितता है समय के और बैके? आप बैकोनो समय के और भ्रमण किलोमीटर अच्छा और दोनों मिला करके शायद सौ के लगभग दंड। दोनों मिला के कुछ कम आपका शरीर रुगण है रोगी है या आपको घी दूध नहीं मिलता है और फिर ये ये जो वो दुकानदारों के दंड बैठे को ये तो सौ कर लेना सवा कर लेना घी दूध की कमी नहीं शरीर नहीर अवकाश हैर आ व्यायाम इदी व्यक्ति किया बाजिका ऊञ्चा कर बोला करो पत है सूक्ष्म है जोर बोलोगे तु सुनाय नी तु डे सो लता पच्चता बस लगा था। कितने अच्छा आपका कितना अतः बैठक सैक नण्ड बैठक प्रतिकूल आसन और दंड अस्ति दण्डने स अच्छा आपका अपका ले आसन दण्ड आपके कि ये नाम मात्र का व्यायाम भ इ अवस्था मे और दूध क पूर्ति होही हो, कल्पना के शरीरीरोगी न हो तो आप जैसें को, जैसें हम सारा कम से कम सारा मिला ले सा बैठकों को को तो तो कितने करने चाहिए हम ऐसी ऐसा मानते थे कि दण्ड हजार के चे तु ऐ स्थित मे कि लगभ डेढ हजाराया सुविधा स्थिति जैसे मैं करता था पहले तो हमारी स्थिति यह रही कि इतने लंबे काल तक जो है घी दूध की कोई व्यवस्था नहीं थी सूखा ही चलता था कभी किसी ने थोड़ा सा दे दिया भले ही फिर जब अध्यापन करने लगे तो कुछ निश्चितता आई थोड़ी सी उसमें समय तो उस समय व्यायाम को और बढ़ाया तो जब कभी ये सुविधा हुई बोल घी दूध के ऐसी स्थिति में तो दोनों समय के मिला के चौदह सौ दंड बैठे और दौड़ उससे अलग होती थी और आपस में कुश्ती भी करते थे तो इतना दैनिक होता था और आपका तो व्यायाम नाम मात्र का है ये क्या व्यायाम आपका ना कोई शरीर आपका है न कोई व्यायाम है आपको शरीर के मूल्य का पता नहीं एक बात और इसको स्वस्थ बलवान बनाने में जो परिश्रम करना पड़ता है उसको आप करना नहीं चाहते दोनों एक कारण ऊपर से कोई दबाव नहीं डाला जाता कि इतना ही करो इतना नहीं ऐसा भी आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जैसे जाने इच्छा है आप आवश्यक समझते हैं उतना कर लेते हैं ऊपर से कोई नेम नहीं बनाया हुआ है कि आपको इतने तो करने ही पड़ेंगे वो भी नहीं है इससे इ शरीर स्वास्थ्य देख सकता पाये इस सारे सारं जो कल्पना करे यद्यपि मेरा व्यायाम छूटा था वायु के रोग के रण सतावर्ष अवस्था मुस इ व्यायाम चलता था, वो बाधित होने लग जब रोग के कारण जब उसको व्यायाम को छोड़ना पड़ा और उसके छोड़ने से घी दूध पौष्टिक पदार्थ खा नहीं सकते वो छूट गया और पढ़ना पढ़ाना आदि सब कार्य करने पड़ते थे उसमें बल लगता ही रहे तो इतने काल के पीछे अब लगभग पचहत्तरवा वर्ष होगा इतना समय कितने वर्ष हो गए बीच में अब भी आप जैसे लोगों जैसा लगभग शरीर मेरा अब भी लगता है या नहीं लगता मैं ऐसा मानता हूं कि आप मुझसे कुश्ती करने लग जाए तो आप मुझे एक आध मुझे तगड़ा मिलेगा नहीं तो मिलेगा आज या नहीं जगती आपको नहीं आप में एक आध हो ऐसा नहीं तो करके देख लो एक दिन निजती ये बात है जी तो क्या परिश्रम करते हो आप यदि कल्पना कर्ते गुरुकुल मे मया तु बाइस गया, और उस समय से लेके मान के चले हमको मिल जाता, तो कितना कितना अच्छा शरीर होता, और गी दू मिलता अलवन्ता स्वास्थ्य ये तु इ भयङ्कर अवस्था सुकी रोटी भी नहीं होती थी, इतने ोटीस्म जी भीति लक्कडफाटना इदनादी रटना और ब्रह्मचारि अलगकार्यू ब्रह्मचारी दिनभरी अपने घण्टे बाहे अलगकार्यो रक्षा भयङ्कर के नी शरीर इ भयङ्कर अवस्था सहनो स्थिति मिलता बलवन् शरीर स्वास्थोता और विद्या की प्रगति जो ये अब हुई जैसे इसे कई गुणा अधिक हो, होती पढ़ने की व्याकरण दर्शन इनकी ये सारी चीजें ऐसे होती तो आपकी तो मैं स्थिति देखता हूं ऐसी स्थिति में आप एक दिन रह सकेंगे मुझे संदेह है मैं जैसे रहा इतने वर्षो तक आप एक दिन भी रह जाएंगे मुझे संदेह है आपकी स्थिति वैसी सोचक थे वर्हपुरा सुन्दरपुर मे रामे लगभग चोद की बा कते ब्रह्मचारी का बलव ऐसे केतेगडे अहलवानि बताध्यापक ये ब्रह्मचारी तगडे नही औनसे हि तगडे है आपुति के अखाडे में अब मैं ये समझता था सम तगड़े थे ना पो ऐ पकेते मुझे ही देते इलि अधिकार मे तु आना नह बचके रनास्ती लगे कुस्ती तो तु हमे जि चिको देखते उ विषय प्रगति वकाशते आप दरवाजा हि है शौचालय गन्दा गन्दा हि है कोई का आपका नहीं। जैसे हम सोचते थे, हमने देखा ये करते हैं। क्या -क्या दाव होते हैं? कौन पेच होते हैं, पेच हैं, हम उसे पेचो सीख लेते कि ये ऐसे लेगा, ये ऐसे लेगा, ऐसे लगे गा सिखे हे हते हा तु झटिक दां कभ्यासो मट उप जा जा अस्टना अस्मा तो दूसरी बार डाल दिया, दूसीरि हा ब्रह्मचारी तगडे है ने तु पता चल गया, तो शरीर को बाणो परिश्रम पडता है इ व्यायाम कते व्यायाम कते पसीना न कलने लग जाता है ब कष्ट पर अभ्यास हो जाता कष्ट व्यायाम तो शरीर में तो कुछ दुख होता आरम्भ सो डेड सो दण्ड मी की चीज नहीं पङ्खे करीर चलता है। और मुश्किता सोचता इ व्यायाम का हि तोने आपद व्यायाम नी तु के इ हा शरीर भागोता आरम्भ मे तु कुश्ति क होता था। तो धीरे धीरे वैराग्य कवस्था दृढ कुस्ति प्रतियोगिता बलव दूसरे को कमजोर वो दाव पेच लगाता है ये नहीं हो रागद्वेदा बचता था, मैं कुस्ती धीरे धीरे अभ्यासते भावना नीस है कि इसको मगडा हे न्याने देन कुस्तीयन्त्रणता इ मेरे ब्रह्मचारी कुस्ती अनुभवी कते सम चोट नगने देते क्यो ड्य व्यायाम को चोट नगु बचाव र कुस्तीय और डालना मुख्यः हा पूटे पूटे उपयुज्य डालना मुख्ये डालने मुख्य मानता हाथ पूटे फूटे को बा वहां कहता नहीं हाथ पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए चाहे मैं ही क्यों नहीं गिर जाऊं यह भावना उसकी होती तो यह मैंने आपको बतलाया इतने साधन उपलब्ध हैं, इतना समय है परंतु आपका शरीर जैसा स्वस्थ और बलवान होना चाहिए वैसा नहीं है और नहीं आप इतना परिश्रम करते नहीं इसका मूल्य समझते आप ये दोष है उन्नति उतनी नहीं होगी इ आक्रमण इ सहन मेरा शरीर पर पले इ पक हा इमणो सह बच गि इत्या हृणय मे बचने कम्भावना नी शरीर बच गया इतना इ प्रयास कि निर्माण सहन शक्ति री तो ये उन्नति का कारण एक अब आप ध्यान देंगे एक आपकी उन्नति का कारण है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों को अच्छे प्रकार से पढ़ना उन पर मनन करना उनकी बातों को समण रखना उनकी बातों के अनुसार ही अपना दैनिक जीवन बनाना उसके विरुद्ध न चलना ये आधार आपके जीवन निर्माण आर्य उद्देश्य रतनमाला, माला व्यवहार भानु सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का इन ग्रंथों को श्रद्धा प्रेम पूर्वक पढ़ना उसके ऊपर मनन करना उसी के अनुरूप मन वाणी शरीर से आचरण करना उसके विरुद्ध आचरण न करना इन ग्रंथों में जो वेद दर्शन उपरीदों का ज्ञान विज्ञान है उसके विरुद्ध जो बातें दूसरे लोगों की हो किसी की हों उनको न मानना तो आपकी उन्नति होगी यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी उन्नति रुकेगी बाधा होगी उन्नति में अवरोध होगा आपको इसे बच नहीं सकते नहीं बच सकते बाधा खड़ी होगी हम जो पढ़ते पढ़ाते थे और जो इन ग्रंथों की बातों को दिमाग में रखते थे जिस दृष्टि से वैसे आप नहीं पढ़ते पढ़ाते इनको वैसे आप उनकी बातों पे दृष्टि नहीं रखते वैसे आप नहीं देखते कि हम ऋषि के अनुरूप काम कर रहे हैं उसके विपरीत ऐसे आप नहीं देखते यदि इनके ग्रंथों को आप समझते हैं जानते हैं आचरण लाते हैं, तो आज जो अत्यंत भोगवाद अत्यंत अर्थवाद अयोग्यता के आधार पर अधिकारवाद पदों का झगड़ा ये इतने भी आज स्थिति मानव जी बिगड़ी है इसको आप रोक नहीं सकते अपने जीवन को बचा नहीं सकते फिर औरों की रक्षा नहीं कर सकते आप एक और कौन से सिद्धांत काम करते हैं भूगोल इतने वैज्ञानिक इतने धनवान संपत्तिशाली व्यक्ति इतने पढ़े लिखे व्यक्ति चाल चलन, वो सारा का सारा के विरुद्ध है जो वो इतना विरुद्ध है तो आप उनसे के प्रभा होगे थोड़ लगेगा दिखा लगोगे जैस एक और उनकी की की दोनों पड़ती है की इन इन विषयो में ये ये हैं माता है क्या विध माता का मप्रभावित नो हा का मे मन मे संस्कार हैन ऋषियो मा विरुद्ध न सोचता हूं अपने मन म्यक्तिचार समदण्ड आदर्श ऋषिता और के चलता जाता तो कितने तु से अज्ञान अशुभ से बचता जाता है व्यक्ति उन्नत हो जाता जब कभी भी ये उभरती हैं, स्थिति डामाडोल होती है तो की स्थिति आती जो ऋषियो ग्रन्थो देता ऋषि का कते क्या इन ग्रंथों का नियम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं कौन कौन करते हाँ जी बोलिए आप मुझे कौन कौन करते कोई भी नहीं करता हुँ? तो फिर उन्नति कैसे हो जाएगी समन रखिए, ऋषि का भाव है जो व्यक्ति स्वयं तो जाने नहीं और दूसरे की माने नहीं, उसका नाम क्या है व्यवहारवाणे क्या नाम है उसका? नहीं पता. बोलो जी आप बोलो. जी, क्या नाम है? बच्छा। है? बच्छा। नहीं आया जी, आपको याद है कुछ? तो उसका नाम मूर्ख है, मूर्खता है। लिखा है नहीं लिखा अपने हित अहित को स्वयं तो एक जानता नहीं है और हितेशी की बात को मानता नहीं तो यह मूर्ख के लक्षण होते है। आप स्वयं तो अपने हित की बातों को जानते नहीं हितेशी की बातों को मानती आप मानते नहीं तो आप अपने को क्या समझोगे क्या समझोगे मूर्ख समझोगे और मूर्ख होते हुए मूर्ख नहीं समझे ये बहुत बड़ी समस्या है <laughs> मूर्ख होते हुए स्वयं को मूर्ख नहीं समझना अपनी अपना मूर्खताज्ञान अशुभ टकराने के लिए की बात, ठीक, निराकरण का साधन बनती है, क्या अपनी अविद्या, अपना अधरम, अपने अविद्याधर्मचार इ निराकरणषियो बात जो है वो बनती ऋषियो वो इनका दूर करने का उपाय आधार बन जाती है बाहर से जो प्रभाव होता है या लोग हमको प्रेरणा देते हैं या उनकी पुस्तकों में जो लिखा हुआ होता है या आक्षेप करते हैं उनका उत्तर देने के लिए भी ऋषियों के ग्रंथ कार्य करते हैं ये साधन स्वयं को बनाने के साधन और इन साधनों के विपरीत बाधक दोनों वर्गों को जानना साधनों को प्रयोग में लाना बाधकों को अपने जीवन से दूर करना ये संघर्ष ये तपस्या सतत करनी पड़ती है व्यक्ति स्वाभावि बन जाती अबिना निष्पसेन्द्रोज्य सखा सम्मान्ये विद्वद्गण धर्मप्रेमे सज्जनो माधव प्रथम वेद मंत्र के भाव को समझने का प्रयास करें विष्णु कर्माणी पश्यतः विष्णु का अर्थ है व्यापक विष्णु के कर्मों को देखो ईश्वर के कर्म सृष्टि की उत्पत्ति पालन स्थिति प्रलय जीवों को कर्मानुसार फल देना और वेदों का ज्ञान देना संक्षेप में हम ये विष्णु के कर्मों को देखते यदि हम कुछ विस्तार में जाएं सूक्ष्मता से देखें तो ईश्वर के कितने कर्म हैं और कैसे करता है उन सब को हम नहीं जान सकते ईश्वर के कर्मों को देखने में व्यक्ति कभी कभी वह संशय में पड़ जाता है मैं और आप सभी मनुष्य पशु और कीट पतंग जितने भी प्राणी हैं वे ज्ञान कर्म उपासना कितना करते अर्थात मैं कितना उल्टा ज्ञान प्राप्त करता हूं और कितना सुल्टा अविद्या का उपार्जन कितना हुआ और विद्या का उपार्जन कमाई कितनी हुई एक भाग अब कर्म कर्मों के क्षेत्र में वाणी और इन्द्रिया शरीर इससे कितने शुभ कर्म किये कितने अशुभ कर्म किये तीसरे भाग में व्यक्ति ने ईश्वर की उपासना कितनी की जीवों की कितनी प्रकृति की विकृति की कितनी इस सब का हिसाब जीव का तो रखना कितना कठिन है इन जीवों के बढ़े हुए पाप कर्मों का फल ये पूरा हो चुका है अब ये पशु कीट पतंग यौनी से मनुष्य यौनी में जाएंगे ये विभाजन इस घास में कितने कीड़े और कितने जंतुओं में उनका हिसाब इन जीवों के समुद्र में मछली आदि घास में जहा इनके इतने इतने क्रम बढ़े हुए थे उनका फल ये भोग चुके हैं अब इनको मनुष्य जन्म में भेजो ये हिसाब ईश्वर कैसे करता है आप कल्पना करो ऐसी ऐसी स्थितियों को जान समझ के आज का भौतिक वैज्ञानिक है ऐसे झंझट और घबराहट में पड़ जाता है कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है इन सारे प्राणियों के कर्मों को शुभ अशुभ का निर्वाचन करें, फिर इनमें से आधे आधे बराबर करके फिर मनुष्य जन्म देवे बढ़े हुए पाप कर्म बढ़ जाएं, उसको भोगने के लिए पशु कीट पतंग योनी में भेजे वो पूरे हो जाने पर लौटा के फिर मनुष्य योनि में ले आए ये कैसे होगा वो चक्कर में पड़ गया आप भी इस से हो पाए या नहीं मुझे पता नहीं। बोलो <laughs> क्यों जी क्यों इस क्यो से छुटकारा मिला या नहीं न कहना सरल है हृदय हृदय निश्चयात्मक ज्ञान हा जी वासुदेव हा छुटकारा नहीं मिल सकता परिश्रमजे काश कि उवा चे समाधान के लि बहुत बहु ते मानता कबै व्यक्ति भागने के लिए कोई अवसर न मिले अब कम होगी सबको, सबको तो नहीं आई समझो है जी नहीं आई आई ना बोलो, आई? आई ये आत्मा कि भागने कवसर न मिले क्या ऐसे अपने को नहीं सबको सुनाओ नहीं नहीं। नहीं नहीं। जब अपने अंदर आई समस्या का उत्तर हो चुका है तब ये बागनी से रुक जाता है इसका वो रुक जाएगा जब अपनी दौड़ धूप से तब तो वो मान ले इसके सारे समाधान जब तक नहीं हो जाए या स्वयं से ये पूछता है तू ये बता ईश्वर नहीं है इसमें क्या प्रमाण है <laughs> क्या नहीं जब तक व्यक्ति को नहीं जति इसको कोई इदा पडने वाली नहीं है को ये नेश्वर है ये कीट पतङ्ग् है कण्डन को तु केरे पा प्रमाण जिससे कि अपने आप हो रहा है सब कुछ है, इसको कर दो प्रमाण कुछ नहीं है उस समय भी सत्यग्राही व्यक्ति मानता है सत्यग्राही नहीं हो तो भी नहीं मानता हो हट है वो हटता है वो दुराग्रह है अब क्या समझ में आया एक स्थिति बताई मानता है और वो भी सत्याग्राही व्यक्ति मानता है विवश हो गया वो उसके पास में पामे प्रमाण न ईश्वर काखन करसे के प्रमाण नहर सम्यता है मेरे पा मे के प्रमाण नह्वन इस न्याय व्यवस्था का खंडन कर खण्डन यदि सत्यग्रहाी व्यक्ति है मानता कि मु महि यदि मानता मत्यग्रहा व्यक्ति नू अखी दुराग्रह करने ग्रह व्यक्ति ह अति नू इहता मनताके मनमश शङ्काये उभरी समाधान शरीर है ये दिखाई य दिखा रचना को आ नाक का नाडियो को हम देखते हैं तो, तो वज्ञेनी, वज्ञेनी को नहीं है नो वैज्ञान शरीर बनाया और न प्रकृति जैसे कहते जैस है, है। भूतों से विकास होते होते ये हो नहीं सकता क्या है? क्यों नहीं हो सकता लोहे किं लोहा न कलन बनकोने आप तब तो प्राकृतिक पदार्थों से यह रचना हो सकती है अब क्या समझ आया मिट्टी जो भूमि से अलग हो करके मिट्टी और वो घड़ा बन करके खड़ी हो जाती हो और हम उसमें पानी पीने लग जाएं तब तो ठीक है कि प्राकृतिक पदार्थों में विकास होते होते होते होते ये मनुष्य बन जाता है और नही तो कहने की बात हो दृष्टान्त तो धोख हो ही होते होते बन जाता है यदि बन जाता होता तो कुमारों के अपने आप बन जाते हमारे लिए, रेल के अपने आप आप जाते, कारें अपने आप बन जाती, तो ये हो जाना ये था, तो नहीं चे यो पता जड पदार्थं बुद्धिपूर्वक उद्देश्यो समने रचनाती यादार बुद्धिपूर्वचना ज व्यक्ति है किसी उद्देश्य को बना के रचना का को देखने के लिए सुन बना अगले दात है ना, नानकजी चार आनकजी बोलेङ्गे झुके हे बेठे हा पूे बिनागे सा केसे हि हे आनकजी बोलो है वाल, माता जी आपसे आगे बढ़ी वो कहते हैं आठ काटने के लिए हैं, और ये दाए बाय है ना ये ये पीसने के लिए है क्या समझ में आया आप तक पता नहीं चले आपको दौड़ा लो अब तो बोला करो ये आगे है ना जो हमारे जो पतले हैं, आगे उनकी ऐसे तीक्षण आगे के मुंह उसका तीक्षण है पैना है और ये चपते है ना ये पीसने वाले आपको पता चला ऐसे को काटो। पहले काटो और भी पीसने में हो तो नहीं नहीं नहीं सकते आप। अब क्या नहीं हो खाते खाते पता ही चला पीसने में कौन जैसे आज कर दो आजकल